गीता सांकर भाष्य अध्याय 18 कह पुनः सुमति इति उच्यते तो फिर जो वास्तव में देखता है ऐसा सुबुद्धि कौन है इस पर कहते हैं ये ना हम कृतो भाव बुद्धि लिप्यते हाथ्वा स इम लोका न निबध्यते संस्कृतात्मनो न भवति यस्त्राचार्योपदेशन संस्कृतात्मनों नहंक अहंकर्ता लक्षणों भाव भावना प्रत्यय पंचाधिष्ठादय अदया आत्म कलता कर्ता अहम् तु तद्व्यापाराण साक्षिभूतः अप्राणो शमना शुभौरा परत पर केवल इति अविक्रियम पश्यति इति शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा न्याय से जिसका अंतकरण भली प्रकार शुद्ध संस्कृत हो गया है ऐसे जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ इस प्रकार की भावना प्रतीत नहीं होती जो ऐसा समझता है कि अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित ये अधिष्ठानादि पांच हेतु ही समस्त कर्मों के करता है मैं नहीं हूँ मैं तो केवल उनके व्यापारों का साक्षी मात्र प्राणों से रहित मन से रहित शुद्ध श्रेष्ठ अक्षर से भी पर केवल और अक्रिय आत्म आत्मस्वरूप हूँ बुद्धि ही अंतकरणम यस्य। आत्मन उपाधिता न लिप्यते नुसाईनी होती इदम अहम अका अहम नरक गमीषु न लिप्यते समति पश्यति तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्मा का स्वरूप अंतकरण लिप्त नहीं होता अनुताप नहीं करता यानी मैंने अमुक कार्य किया है उससे मुझे नरक में जाना पड़ेगा इस प्रकार जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह सुबुद्धि है वही वास्तव में देखता है हत्वा अभी स इमान प्राणिन सर्वान्णिन न हंती हनन क्रियाम न करोति न निबध्यते न अभी तत्कार्य अधर्म फलन संबध्यते ऐसा ज्ञानी इन समस्त लोगों को अर्थात सब प्राणियों को मारकर भी वास्तव में नहीं मारता अर्थात हनन क्रिया नहीं करता और उसके परिणाम से अर्थात पाप के फल से भी नहीं बंधता ननु हत्वा अपि अपनी इति विप्रति विप्रतिषिधम उच्यते यद्यपि स्तुति ही पूर्व यद्यपि यह ज्ञान की स्तुति है तो भी यह कहना सर्वथा विपरीत है कि मारकर भी नहीं मरता न ये सदोषा लौकिक पार्थिक दृष्ट्यपेक्ष तदुपत्ते है उत्तरपक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि लौकिक और पार्थिक इन दोनों दृष्टियों की अपेक्षा से ऐसा कहना बन सकता है देहाद्यात्मबुद्धिया हंता हम लौकिकी दृष्टि हत्वा अपि इति आह यथादर्शिता पार्थि दृष्टिम आश्रि न हंती इति निबध्यते तद उभय उपपद्यते शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके मैं मारने वाला हूँ ऐसा मानने वाले लौकिक मनुष्यों की दृष्टि का आश्रय लेकर मारकर भी यह कहा है और पूर्वोक्त परमार्थिक दृष्टि का आश्रय लेकर न मारता है और न बाधता है यह कहा है इस प्रकार ये दोनों कथन बन सकते हैं ननु अधिष्ठानादि भी संभूय करोति है आत्मा करता रत्मान केवलम तु इति केवल शब्द प्रयोगाद पूर्व पक्ष करता आत्मनम केवलम तू इस कथन में केवल शब्द का प्रयोग होने से यह पाया जाता है कि आत्मा अकेला कर्म नहीं करता पर अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओं के साथ सम्मिलित होकर निसंदेह कर्म करता है न एस दोष आत्मान अविक्रीय स्वभावत्व अधिष्ठानादि भी संघतत्वानुपत्त्य है यह दोष नहीं है क्योंकि अविक्रिय स्वभाव वाला होने के कारण आत्मा का अधिष्ठानदि से संयुक्त होना नहीं बन सकता विक्रवत ही अन्घन संभवती सहत्यवा कर्तृत्व सैथ विकारु का ही अन्य पदार्थों के साथ संघात हो सकता है और विकारी पदार्थ ही संघत होकर कर्ता बन सकता है न तो अवक्रिय आत्मन क्स सघननम अस्त नूूय कर्तृत्व उपपद्यते। अतः केवलत्व आत्मान इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम निर्विकार आत्मा का न तो किसी के साथ संयोग हो सकता है और न संयुक्त होकर उसका कर्तृत्व तो ही बन सकता है इसलिए यह समझना चाहिए कि आत्मा का केवलत्व स्वाभाविक है अतः यहाँ केवल शब्द का अनुवाद मात्र किया गया है अवक्रिय च आत्मनः आत्मन श्रुतिस्मृति अविकार्योयुच्य गुणैरव कर्मा क्रियन्ते। शरीरस्थो न करोति इत्यादि च उत्पादी गीतासुविषु इति एवम् आद्यसु आत्मा का अविक्रियत्व श्रुति स्मृति और न्याय से प्रसिद्ध है गीता में भी यह विकार रहित कहलाता है सब कर्म गुणों से ही किए जाते हैं आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी नहीं करता इसलिए वाक्यों द्वारा अनेक बार प्रतिपादित है और मानो ध्यान करता है मानो चेष्टा करता है इस प्रकार की श्रुतियों में भी प्रतिपादित है न्यायतः च निर्वय अपर अपरतंत्रम अविक्रिय आत्मतत्व राजय से भी यही सिद्ध होता है क्योंकि आत्मतत्व अवयवरहित स्वतंत्र और विकार रहित है ऐसा मानना ही है। अपि आत्मनः राज्रियात्वाभ्युपगमें अभी आत्मन स्वक्रवा स्वित नधिष्ठादीना कर्मी आत्मकर्तृक काणी श्यु न ही कर्म परेण अकतम आगन्तम अर्हति अविद्या अविद्यागमित न तत् यदि आत्मा को विकारवान माने तो भी इसका स्वकीय विकार ही अपना हो सकता है अधिष्ठानादि के किए हुए कर्म आत्मकर्तृक नहीं हो सकते क्योंकि अन्य के कर्मों को बिना किए ही अन्य के पल्ले बांध देना उचित नहीं है जो अविद्या से आरोपित किए जाते हैं वे वास्तव में उसके नहीं होते यथा रजत्व न सुक्ति यथा तलमलवत्व बालामित अविद्या न तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेसाम एव इति न आत्मनः। जैसे सीप में आरोपित चांदी पर सीप का नहीं होता एवं जैसे मूर्खों द्वारा आकाश में आरोपित की हुई तल तलमलीनता आकाश की नहीं हो सकती वैसे ही अधिष्ठान आदि पाँच हेतुओं के विकार भी उनके ही हैं आत्मा के नहीं तस्माद् तस्मा युक्त उक्त बुद्धि लोपाभा विद्वां न हंती न निबद्धते इति ना हंती न हन्यते इति प्रतिज्ञा न जायते इत्यादि हेतु इतुवचन अविक्रियम उक्त वेदीनाशि विष कर्माकार निवृत्ति शास्त्र संक्षेपता उत्तरा मध्य प्रसारिता प्रसंगं कह उपसंहरती शास्त्रपिडीकर विद्वान्ती न इति दूसरे अध्याय में आत्मा न मरता है और न मारा जाता है इस प्रकार प्रतिज्ञा करके न जाते इत्यादि हितयुक्त वचनों से आत्मा का अविक्रियत्व बतला कर फिर वेदाविनाशनम श्लोक से उपदेश के आदि में विद्वान के लिए संक्षेप में कर्माधिकार की निवृत्ति कहकर जगह जगह प्रसंग लाकर बीच बीच में जिसका विस्तार किया गया है ऐसे कर्माधिकार की निवृत्ति का अब शास्त्र के अर्थ का संग्रह करने के लिए विद्वां न मारता है और न बंधता है इस कथन से उपसंहार करते हैं एवं चति देहभ्वाभिमापत्तौ अविद्याताशेषकर्मसन्यासोपत्ते संयासीना अनिष्टादी त्रिविध कर्मण फल नवती उपपन्न तद विपर्य च अपरिहार्यम इति ऐसा गीता शास्त्रस्य अर्थ उपसंग्रितः सूत्रांग यह सिद्ध हुआ कि विद्वान में देहधारीपन का अभिमान न होने के कारण उसके अविद्याकृतिक समस्त कर्मों का सन्यास हो सकता है इसलिए संन्यासियों को अनिष्ट आदि तीन प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते साथ ही यह भी अनिवार्य है कि दूसरे कर्माधिकारी इससे विपरीत होते हैं इस कारण तीन प्रकार के कर्म फल अवश्य मिलते हैं इस प्रकार यह गीता शास्त्र के अर्थ का उपसंहार किया गया स एष सर्वेदार्थसारो निपुण मे पंडित विचार्य इति तत्र तत्र प्रकरण ने दर्शि अस्मा भी शास्त्र न्यासारेण ऐसा यह समस्त वेदों के अर्थ का सार निपुण बुद्धि वाले पंडितों द्वारा विचारपूर्वक धारण किया जाने योग्य है इस विचार से हमने जगह जगह प्रकरणों का विभाग करके शास्त्र न्यायानुसार इस तत्व को दिखलाया है